ण सरोवजन मुकुर सुहाणुर विमलय जो पायक पचार राम चंद्र की पवन सुध अनु मान गये संख्या संख्या ख्यानो तब रघुपति अनुशासन पाई माँ तिल चल चरण से रुनाई आए देव सदा स्वार थी वचन कहीं जनु तर मार थी दीन बंधु दयाले रघुराया देव गिनी देवन परोहरतलगा निजय्ग गयुम गी समरूप ब्रह विनाशी सदा एकज उदासी अकलयगुनय जयनाम अजित योग सति कूणा मीन कमठ सूकर नर हरी पामन परसुर बपुथरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु घर तुम तो सायो यह खलमल नदा दुद्रोही काम लोग मदरतीर्थिकोहीगम शिरोमणि तव पद पावा हमरे मन मन विस्म आवा हम देवता परमयधिकारी स्वारत दे रथ प्रभु भगति विसारी प्रवाह संत हम परे आप प्रभु पाही शरण अनुसरे कर विनती सुर से सब रहे जहां तहां कर जोड़ी स प्रेम तन पुलक विधिया स्तुति करती बहोर बहो जिया रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय भाई सब संतन की जय लंका में ब्राह्मणपत्र के बाद विभीषण काराजित तिलक और फिर तो सीता जी की आना अग्नि परीक्षा होना ये सब कार्य संपन्न हो गया भगवान श्रीराम राम जी विराजमान हैं सीताजी उनके वाम भाग में स्थित हैं और भगवान राम और सीता जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब मान लोग और जितने लोग सब वहाँ उपस्थित हैं भगवान की सुंदर शोभा देख करके बड़े प्रसन्न है इकटक उन्हीं तो की तरफ देख रहे हैं दृष्टि हटाए नहीं हटती ये आनंदमय सप्ताह है अब इसके बाद बताते हैं क्या है घटी वो देखिए आज कहते हैं कि तब रघुपति अनुशासन पाई अब भगवान श्री राम आज्ञा पा करके मातल चले चरण शरणाई मातिल चला गया मातिल के मैंने सारथी जो कि इंद्र का रथ लेकर के आया था मैंने अभी इंद्र का रथ अभी तक खड़ा रहा और उसका सारथी मातिल भगवान की सेवा में उपस्थित था अब जब देखा कि सारा कार्य संपन्न हो गया अब ये जो सब पूरा ही हो गया अब रथ की कोई जरूरत नहीं है तब उसने मातिल ने भगवान से हाथ जोड़ा पूछा तो भगवान ने कह दिया कि आप तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तुम जा सकते तो मातिल अपना रथ लेकर के इंद्र लोग चला गया जहाँ रथ था आये देव सदा स्वार अब देखो एक कार्य समाप्त हुआ कल नाटक चल रहा है जैसे मंच के ऊपर तो माथे लाया भगवान बैठे हुए हैं श्री राम जी बैठे हुए श्री राम जी सीता जी बैठे हुए हैं माथे लाता है उस प्रकार से सूत्र को लेकर के चलाता है अब देवता लोग आते हैं सामने भगवान अब देवता आकर के भगवान की स्थिति करते हैं मैंने देवताओं का कार्य सम्पन्न हो गया वो तो पूरा हो जाने के बाद देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बहुत दुखी थे आपने बड़ा कृपा कार्य किया ये रावण कुमार करके हमारा उद्दारण और देवताओं का स्वार्थ सिद्ध हो गया अब देखो तो तुलसी राशि वर्णन करते हैं तो किस प्रकार बोलते देवता लोग तो आते हैं लेकिन आए देव सदा स्वार्थ और प्रार्थना करने गो स्वामी जी इस देवता आते प्रार्थना करते हैं स्वार्थ एक सृष्टि में जहाँ उपनिषद वर्णन है तो वहां देखेंगे कि चाहे लेकर के साधारण प्राणी से लेकर के ब्रह्मा तक हो, ये सब लोग जितने हैं कामनाओं से ग्रसित उपनिषद में आता है प्रजरणक उपनिषद में आता है कि चाहे मनुष्य हो सारे पृथ्वी का राजा हो चाहे गंधर्व हो चाहे पितृलोक में रहने वास करने वाले हों चाहे स्वर्गलोक में बात करने वाले हों चाहे बृहस्पति हों चाहे ब्रह्मा हों ये सब के सब जितने हैं ये सब काम हताहा उनके लिए एक आया था काम हत के मैंने कामनाओं से ग्रसित सब कामना तब, तो कामना कब जब व्यक्ति का स्वार्थ होगा तो कामना होगी जब स्वार्थ नहीं तो कामना का प्रश्न का तो अपने साथ में इस कामना को लेकर के बड़ा विचार बहुत विचार किया गया और व्यक्तियों को बस यही नहीं समझ में आता कामना ये क्या मामला है कोई छूट कैसे सकते हैं बस एक समझते हुए भी नहीं समझ में आती कामना बड़ी विचित्र वस्तु है और उसी के लिए सब बातें सारी तार पदार्थ सब इसी के ऊपर है आध्यात्मिक विकास का अब ये कहते हैं कि देवता स्वार्थी हम देखो इतना स्वर्ग में बास करने वाले इतने महान देवता ये भी सबके सब देवता जितने जाने जाने भी स्वार्थ स्वार्थ इनका भी नहीं छूटता स्वार्थ नहीं छूटता मैंने सबकी कामना नहीं छूटती ये देवता लोग भगवान से प्रार्थना इसीलिए करते रहे कि इनकी साक्षरों को मारे मारे तो हमारा हार व शांति मिले ये भी देवताओं का अपना स्वार्थ था अब ये बुरा हो गया देवता प्रसन्न हो गए अब जब तक भगवान राम अयोध्या से चलते हैं लंका तक आते हैं तब तक भगवान को इतने कष्ट होते हैं कोई कठिनाई होती है देवताओं को उससे मतलब नहीं उन्हें इस बात से मतलब है कि भगवान लंका पहुंच जाए रावण को मार और जहां आगे भगवान आगे बढ़ने लगते हैं लंका की तरफ तहाँ तक तो देवता प्रसन्न है और जहाँ ये लगा की कहीं भद्दी आ गई की लौट न जाए कहीं ऐसा हो जाए कहीं वैसा न हो जाए बात देवता लोग है उनका घबराने लगता है तो मैंने जब तक व्यक्ति कामनाओं से ग्रसित है तब तक चित्त की यही दशा रहे कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट कभी हर्ष कभी विषाद कभी लाभ कभी हानि इन्हीं में ग्रसित रहे सब। ये देवता देखो उनकी भी दशा यही कर देवताओं में और सभी सदगुण हैं बहुत अच्छे हैं उन्हें आत्मा हैं। है बहुत पुणे कार्य किए उन्होंने बड़े पवित्र हैं और उनको अपनी पवित्रता का और अपनी शुद्धता का सबकर्मो का बड़ा उनको अपना गौरव का अनुभव भी होता है देखो हमने ये किया प्रार्थना में देखो इस प्रकार से बोलते हैं लेकिन स्वार्थ की समस्या जो है उनके साथ हो सामना कामनाओं से ग्रसित हुए भी आये देव सदा स्वार्थी, थी कहते वचन कहा ही जन परम और बातें ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ी परमार्थ की बातें बोलते हैं अब इसमें भी वचन कहा आ, बोलते तो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं बोलते भी हैं लेकिन बोलते ऐसे जैसे बड़े परमार्थवादी स्वार्थ जैसे में हो ही नहीं जैसे उन्हें परमार्थ का बड़ा ज्ञान हो आ, इस प्रकार के परमात्मादी के माने अब देखो इसमें देखेंगे परमार्थ ज्ञान के मने परमात्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान परमात्मा में भक्ति परमात्मा भाव में स्थित रहना ये परमार्थ की बात है स्वार्थ के माने क्या है जब व्यक्ति अपने जगत के भौतिक विषयों की कामना हो शरीर की प्राण की मन बुद्धि की अपने सिद्धांतों की अपने भावनाओं की इन्हीं में जब उसकी वासनाओं में जब उसकी आसक्ति हो उन्हीं को अधिक मूल्य दे रहा हो तो बस वो स्वार्थ है। यहां से जगत से लेकर के शरीर प्राण मन बुद्धि वासना जब तक यहां तक अपनी बुद्धि अटकी हुई है तब तक, तक स्वार्थ और जब इस रेखा से ऊपर आत्मस्वरूप परमात्मा में पहुंचे वहां पर उसका चित्त स्थापित हुआ तब परमार्थ है।, है तो सब उनमें स्वार्थ की बातें बड़ी हुई देवताओं लेकिन बातें करते हैं परमार्थ की यह भी संसार में होता रहता है देवताओं के द्वारा गोस्वामी जी वही बात देवताओं के माध्यम से कहलाते हैं ऐसे लोग कभी कभी लोगों के मन में जैसे कामनाएं हैं ये दूसरे विकार भी भरे हुए हैं तो ऊपर ऊपर से बड़ी मधुर बातें बोलते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें ऊपर से बोलते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा बड़ा आदमी है बड़ा है बड़ा श्रेष्ठ है लेकिन उसके किताब खो देते ये समस्या होती संसार एक एक कह बोले ही मधुर वचन जीवोरा खाई महा आई कठंड कठोरा जो कुछ तो कहते हैं जैसे कि जैसे मोर हो तो मोर की तरह बोलते हैं बड़े प्रिय शब्द ऊपर ऊपर लेकिन खाना और भीतर क्या है विषय सब खाते हैं भरा तो सीदास ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में जो कम बुद्धि के लोग हैं वो फंस जाते हैं ऊपरी बातों को देखते गहराई में नहीं जाते इनके अंदर भाव क्या है। और मूल्य तो आंतरिक भाव होता है, पानी का भाव थोड़ा है पानी का चालू का अच्छा होता है, उसकी क्या कीमत है कीमत क्या है उसकी है वो समझते नहीं पानी का मूल्य दिए तो मैंने इस कम छिछली होती है ऊपरी बात ही समझ में आती है ऐसी कुछ बात देवताओं देवताओं अब तुलसीता की ऐसा लगता है देवताओं की निंदा है तीर्थाओं की निंदा नहीं है ये व्यक्तियों में ही व्यक्तियों की शिक्षा के लिए व्यक्ति लोग कभी कभी जब अपने धर्म में आचरण करते हैं सदाचारी होते हैं धर्म का आचरण करते हैं सनमार्ग पर चलते हैं तो उन लोगों को तो एक प्रकार की यज्ञ उनकी भौतिक कामनाएं तीर्थ स्वर्गी की कामनाएं उनके मन में रहती है लेकिन वे अपने आप को बहुत ऊँचा समझ हैं हमारे समान कौन है हम कुछ प्राचारी आधारित कौन है के मार्ग पर चलने वाले हैं ऐसे करके लोग बाघ अपने सोचते हैं लेकिन इन लोगों की ये कामनाएं छूटती नहीं इनका स्वार्थ छूटता नहीं तो अब ऐसी व्यक्ति जो धर्म का आचरण कर रहे हैं इनकी कामनाओं से ग्रसित हैं इनकी कामनाएं करना स्वार्थ है और वो बात कहें परमात्मी तो ये बात बताने के लिए साधकों को ये बात बताने के लिए है देवताओं की निंदा करने के लिए नहीं है इसलिए कहते हैं यहां पर देखो आये देव सदा स्वार्थी और वचन कहें जन परमारथी दीन बंधु दयाल रघुराया अब इनकी जो स्तुति है देवताओं की इन देवताओं में इंद्र को छोड़कर के ब्रह्मा जी को छोड़कर के और अन्य देवता है वो सभी इकट्ठे हैं वो भगवान से के सामने उपस्थित हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कैसे दीन बंधु दयालु रघुराया हे रघुराया हे रघुनाथ आप तो बड़े दयालु हैं दीनों को प्रदया करने वाले हैं देव कीन देवन प्रदाया हे देव आपने हम देवताओं के ऊपर परिकृपा अब देखो तो ऐसा लगता है इन देवताओं को परम परमात्मा स्वरूप जानते हैं भगवान राम भगवान नहीं है परमात्मा ही है ये जानते हैं कि, भग्वान भग्वान है, है। हैं कि ये परम देव हैं हम साधारण देव हैं तो ये परमदेव तो का सभ्या भगवान को भी संबोधन करते हैं तो देव ये देव आपने हम देवों को ऊपर सत्यता दी मैंने हम भी देव हैं आप भी देव ऐसे ऊपर ऊपर आप देखते चले जाओ तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता लेकिन उनके मनोभावों की तरफ ध्यान दो तो देवताओं लोगों की विचारधारा किस प्रकार की है तुलसीदास तो ने शब्दावली में उसी प्रकार उसको व्यक्त करने किए जब तक शब्द की तरफ ध्यान नहीं देंगे गहराई विचार नहीं किए क्या बोल रहे हैं देवता लोग और तात्पर्य क्या है तब तक उनकी स्थिति का पता नहीं चलेगा देवकीन देवन प्रदाया आपने देवताओं के ऊपर सत्य देव की आप भी देव हो महान देव हो हम सबके ऊपर बड़ी दया की आप भी बयाज हैं विश्व द्रोहरथी है खलकामी है अब देखो देवताओं को ये समझ में आता है देवता क्या करते हैं बस यही कंपेरिजन करते रहते हैं कि हम तो देखो धर्म के मार्ग पर चलने वाले पुण्यात्मा है और ये सब साचक जो है अधर्मी और पापी थे बस यही कंपेरिजन बस इससे आगे इनकी बुद्धि नहीं जाती बात की बात भी करेंगे लेकिन बुद्ध ने यही चढ़ा कि धर्म धर्म धर्म धर्मधर्म बस कहते हैं कि विश्व द्रोह ये खल कामी ये देखो ये विश्वभर का द्रोह करने वाला ये सारे विश्वभर का द्रोह करने वाला खल दुष्ट था कामी था ये सब इसकी ये राहण के लिए कहते हैं इस साक्षर इस प्रकार का था और निज आगे गये वो कुमारी और कुमारी था माने अधर्म का मार्ग जीवन चलता रहा था तो निज आगे गये वो अपने पाप के कारण ही विनष्ट हो गया तो देवता जानते हैं इस बात को कि जो अधर्म पाप के मार्ग पर चलेंगे अधर्म के मार्ग पर चलेंगे उनका विनाश होगा और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो स्वयं ही उसका पाप है उसका विनाश कर तो देवता लोग के मार्ग पर नहीं जाते धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनको देखो इधर दिखाई देता है कि निशाचर लोग कैसे अधर्मी है पापी हैं जिनका कि अपने अधर्म के कारण और पाप के कारण से अपना विनाश होता है और उनके कहने का भाव ये आगे कह भी देते हैं स्पष्ट कि हम इस मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले तो इन देवताओं के धर्म के मार्ग पर चलने का अभिमान भी आगे भगवान की बात को कहते हैं कि तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी हे भगवान आप ब्रह्म हैं अविनाशी हैं समरूप है मन अखंड सर्वत्र विद्यमान और सबके लिए एक समान है कहीं किसी के लिए भेदभाव आपके मन में नहीं है सदा एक रस सहज्योतासी ये ब्रह्म के सब लक्षण हैं उन्हीं का उसी प्रकार से देवता लोग बोल हैं कि सदा एक रस है सदा एक रस मैंने हर काल में एक समान है और हर जगह एक समान है एक अर्ष के माने जहां पर कहीं कम कम ज्यादा खट खटपड़ कहीं कुछ नहीं सदा ही एक समाना है और सहज उदासी माने सहज ही उदासी उदास के माने आपको तो कहीं आसक्ति नहीं कहीं लगाव नहीं अटैचमेंट नहीं है नहीं आप इस प्रकार से सदा ही दिवीदार उदास वाले हैं अकल अगुण ये भी लक्ष्मण भगवान की है परमात्मा अकल के माने निष्कल निष्कल के माने अखंड जिसमें कि कोई भाग भाग विभाजन न हो डिविजन न हो वो हो अकल और अगुन अगुण मान्य गुणाती सत्रह स्तर से पड़े हैं ये आप तीन गुणों में ग्रसित नहीं है और अज जिसका भी जन्म ना हो ऐसे हैं आप हैं अनघ आप रह रहित हैं निर्विकार हैं पाप आपको छूटा नहीं अनामय निर्विकार है आप में कोई परिवर्तन घटाभड़ी नहीं होती अजित अजीय हैं आपको कोई जीत नहीं सकता और अमोघ शक्ति आपकी शक्ति अमोघ है मैंने कभी झूठी जाने वाली नहीं है आपकी शक्ति जो है अमोघ और करुणामय ये भगवान आप करना में है करुणा में ना दूसरे के दुखों को देख करके आप उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रबद्ध होते हैं उदार है और आप करना में हैं और जो वो वह दूसरों के दुखों का निवारण करते रहते हैं इसलिए आपका कार्य क्या है ये तो अभी दो पंक्तियों को तो बताया भगवान जैसे कि निर्गुण रूप भगवान का है अब कहते हैं जो निर्गुण रूप आपका है सगुन रूप, आप रूप भी आप सगुण रूप करते हो तो मट सूकर नरहरी पावन परशुराम वगधरी आपने ही मत्स्य अवतार लिया कक्षक अवतार लिया शुकर अवतार लिया नरसिंह अवतार लिया पावन अवतार लिया परसुराम अवतार लिए ये सब आपने अवतार लिए तो अवतार कौन लेता है जो निर्भु निर्विकार ब्रम है जो समरूद ब्रह्म अविनाशी एक रसाखंड है वही सगुन साखा रूप धारण कर लेता है तो चाहे पछुए का रूप धरे चाहे मछली के रूप धरे चाहे नरसिंह का रूप धरे चाहे पावन और परशुराम हो राम हो कृष्ण तो कोई गुरु धारण कर लेता है और धारण कर करके ये सब जो हिंदु शाचरों का बंद करता है जो संसार विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करता है तो कहते जब जब नाथ स्वर्ण दुख पाए कि जब भी देवता लोगों को कष्ट होता है दुख होता है तो उनकी कक्षा के लिए आप नाना तन धर तुम तो ही तो ये भगवान आप नाना प्रकार के शरीर धारण करके उनका विनाश करते नाना तन करके मैंने ये दिखाया कि ऊपर तो कुछ नाम गिनाए उतने ही नहीं इसके अलावा भी बहुत से अवतार <सथ> कहीं कहीं भगवान के बारह चौदह अवतार बताए जाते हैं कहीं चौबीस अवतार कहे जाते हैं कि और भी ज्यादा संख्या बता जाती है तो इस प्रकार के भगवान के अवतार तो बहुत से मुख्य मुख्य अवतारों को कभी कभी वारण कर दिया जाता है जैसे ऊपर नाम दे लेकिन बार बार जब जब देवताओं को इस प्रकार के कष्ट होता है पीड़ा देवता निशाचर पढ़ते हैं और उनको पीड़ा पहुंचती है तब तो भगवान उनका श्रृंगार करते हैं देवताओं की रक्षा करते हैं तो भगवान का एक कार्य जो है वो धर्म की रक्षा करना है, और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करना है। इसकी व्यवस्था भगवान समय समय पर करते रहते हैं नाना प्रकार से करते रहते हैं अब किस समय किस प्रकार से करें हर कोई व्यक्ति की इच्छा से थोड़े होता है हम चाहेंगे भगवान अवतार ऐसा कर दें से थोड़े होते हैं वो अपनी जिस प्रकार समझते हैं तब कैसे करके सब कार्य संपन्न करते हैं पापियों का अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का परद्रोह करने वालों का पर पीड़ा पहुंचाने वालों का विनाश करते रहते हैं अब कहते हैं ये सदा ही, ये खल ये खल के माने ये रावण तरफ संकेत करते हैं ये तो बड़ा ही दुष्ट था मलिन था सदा शूत्रोही सदा ही देवताओं का द्रोह तो करता रहा उनको उनको पीड़ा पहुंचाता उनको मारता रहा सजाता रहा उनको और काम लोभ मद रत अति क्रोही और देखो वो कामनाओं से ग्रसित लोभ से ग्रसित मद में रथ और बड़ा ही क्रोध ही था अब इससे ये मानव होती है, है। देखो कि देखो की ये निशाचरी सौभाग्य ही जहाँ ये होंगे काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब होंगे और जो व्यक्ति की दई प्रवृत्तियां हैं उनको जो है वो हो उनका विनाश करने वाले हैं क्रोध करने वाले हैं जैसे दया क्षमा उदारता प्रेम सहनशीलता इत्यादि सद्गुण हैं शांति है उदारता आदि हैं करुणा आदि हैं इस प्रकार के गुणों को ये लोग पीड़ा पहुंचाते रहते मने नष्ट करते रहते हैं अपने अंदर देखो तो दोनों प्रकार के गुण भी हैं त्रिगुण त्रिगुण इन साचर हैं जो गुण हैं वो सब देवता है अब जब इन साक्षर लोग बहुत बढ़े भगवान की शरण में जाएं उनसे प्रार्थना करें तब भगवान इन साक्षरों को मारें और गुणों की प्रतियोगुण जात करें तो कहते हैं ये इस प्रकार के आप करते रहते हैं अधन स्वरो ये जितने अधम थे उन अधमो में शिरोमणी ब्राह्मण तो यानी कितने लोग भी हुए लेकिन उन साचरों में ये सबसे ज्यादा अब जैसे जितने भी विकार मानसिक विकार हैं काम क्रोध आदि है उनमें सबसे ज्यादा प्रबल कौन है सबसे श्रोमणी कौन है मैंने दुष्टों का दुष्ट कौन है वो अविद्या उसी के कारण सबकी सब, सब उत्पत्ति है सबसे शक्तिमान इसलिए कहते हैं ये अधम ये अधमेश्वरों मैंने तब पद पावा लेकिन इसने भी आपका पद प्राप्त कर लिया मैंने विनष्ट हुआ तो आपके मुख में ये प्रवेश होकर के मुक्त तो हो गया ये समय आ, कहते ये तो हम देखते हैं कि जो कुछ आप कदम सुनते रहे इसे उल्टा ही हुआ हम तो ये समझते रहे कि जो जो लोग पापी हैं दुष्ट हैं वो विनाश होता नरक में जाता और ये इसको आपने मारा तो ये पद प्राप्त कर आपके धाम को पहुंच गया आपकी जैसे ये बड़ी विचित्र बात हुई तो देवताओं को यह बहुत खराब बात थी ये तो अच्छा था कि रावण को मार दिया भगवान ने लेकिन देवताओं को ये अच्छा नहीं लगा कि इसको रावण को परम पद प्राप्त हो जाए आगे क्या कहते हैं कहते हम देवता परम अधिकारी कैसे बोलते देवता कहते हैं हम अधिकारी तो हम थे अब देखो तो इससे भी अगर कोई अधर्मी हो तो पाप होकर भी दुख नर्क में जाना चाहिए और अगर उसको एकदम से यहाँ तो पापी व्यक्ति का उद्धार होगा परमार्थ ऐसी प्राप्त हो जाए तो फिर तो तो सब को आश्चर्य होगा हो कि हमें इतनी साधना करते धर्म के मार्ग पर चले फिर निष्काम करनी हो करें फिर बैठा के आवे पर बस्ती आवे श्यान आवे तब कहीं परमार्थ और ये एकदम से सीधे वहां पहुंच गया ये तो बड़े आश्चर्य की बात है तो अधिकारी कौन ये अनाधिकारी, कहते ये लोग अनाधिकारी। अब देवता लोग कम्पेयर लो क्या करते रहते हैं देखो तो ऊपर से नीचे कगन में उनके मन में यही फल रहा है कि हम तो देखो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं हम कितने श्रेष्ठ हैं स्वर्ग में पास करने वाले हैं और ये निकाचर जो है ये है ये दुर्गुणी है पापी है, है ये अधम है हमसे अधम मैंने उनके प्रति घृणा भाव व्यक्त करते रहता ये अधम है नीचे हैं हम श्रेष्ठ हैं ऐसे कंपेयर करते रहते हैं तो ये जब तक कि व्यक्ति जो है वो धर्म धर्म के क्षेत्र में है परमार्थ नहीं आया तभी तक इस प्रकार के कंपेयर में लगा रहता है कि हम धर्मात्मा है और ये अधर्मात्मा है उसी को महत्व देगा तो ऐसे कहते हैं हम देवता परम अधिकारी या माने ये जो जो गतिशो प्राप्त हुई तो हमको प्राप्त होनी चाहिए लेकिन देवताओं की समझ में आता हम उस तो प्राप्त हम कैसे कर लें हमारे साथ में एक समस्या है कि हमें न वैराग्य आया है न इनकी कामना छूटी है तो कहते हैं स्वार्थ स्वार्थरत प्रभु भगत विसारी बस हमको देखते हैं तो हमारे साथ एक समस्या लगती है कि हम स्वार्थरत है बस इसके माने कोई धर्म के मार्ग पर कितना ही चले इनका स्वार्थ नहीं छूटेगा कैराग्य नहीं आ तो परमात्म कहाँ मिला जाता है दूसरी है कि बस वो बचन कहें परमार्थी ऐसा हो सकता बचन कहा जन्म परमार्थी बचन कह दो परमार्थ से लेकिन परमार्थ प्राप्त छोड़े हो जाए परमार्थ को प्राप्त करने के लिए बीच में जो बैरियर है वो है स्वार्थ वो है कामना उसको जब तक पार नहीं करते तो उसकी प्राप्ति है और जहां ये स्वास्थ्य और कामना समाप्त हुई तहां ये कि हम देवता हैं और ये निशाचर हैं, ये अधम हैं, हम श्रेष्ठ हैं ये सब बात खत्म हो जाए ये बात जो है ये देवताओं को अभी इसी भेद में है अब आगे चल करके देखते हैं कि ब्रह्मा जी की स्थिति आती तो जब ब्रह्मा जी की स्तुति आती तो वहां इस बात का राशस होता है ब्रह्मा जी की बुद्धि श्रेष्ठ इन देवताओं से श्रेष्ठ है इंद्र इंद्र से भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की बुद्धि जब देखेंगे तो इन देवताओं जैसी बुद्धि नहीं वो ऐसे कंपेयर नहीं करते कि हम श्रेष्ठ हैं और यह है इस इसलिए कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी स्वार विषारी स्वार्थ में हम संसार भौतिक स्वार्थ में संसार और स्वर्ग भी जो है वो भी भौतिक क्षेत्र है वहां पर भी उनको जो कामना करो तो बहुत तमाम प्राप्त हो जाते हैं शारीरिक सुख तमाम प्राप्त हो जाते हैं तमाम भवन मिल जाए बड़ा भारी उनको राज्य मिल जाए तमाम सेवक सेविकाएं मिल जाए खाने पीने को बड़े स्वर्ग क्या मिले अरे भौतिक वस्तु ही स्वर्ग में मिलेगी वहां बस यही है कि जिस व्यक्ति ने जितने पुण्य किए होंगे अपने पुण्य के अनुसार जो कामना करेगा जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया हो धन एकत्र किया हो लाखों करोड़ों रूपये इकट्ठे का मौका अब वो जो कामना करे कि मैं ये चाहता हूँ कार चाहता हूं तो उसको क्या तीन लाख चार लाख छह लाख जितनी इकार आती अठस ने दिए और इच्छा करने मात्र जीव इच्छा कर ली गई क्योंकि उसके पास इतना धन इकट्ठा इसी प्रकार के मान लो जिसके पास पुण्य इकट्ठा है धन के स्थान पर उस पुण्य के बल से सब को सुख प्राप्त होते हैं उस पुण्य को उसने इन्वेस्ट किया और जो चाहो से प्राप्त होते स्वर्ग के जितने भी सुख चाहता है वो उसे प्राप्त होते हैं तो ये कहते हैं इस प्रकार से ये देवताओं की स्थिति इस प्रकार भौतिक ही जीवन देवताओं का भी है भौतिक जीवन वो ये ना समझे मनुष्य लोग जो है वो यही भौतिक क्षेत्र है और गंधर्व लोक और पितृलोक और ये स्वर्ग लोक की भौतिक लोक नहीं है ऐसा नहीं ये सब भौतिक सृष्टि है और वहाँ के प्राणी इतने वो सब भौतिकवादी खतरा और वो सब भौतिक ये सुख चाहते रहते हैं उन्हीं में विकस्त रहते हैं और से ग्रसित भी होते तो इसलिए कहते हैं सारा तर प्रबु विसारी भव प्रवाह संतत हम परे बस कहते इन कामनाओं के कारण से ही हम संसार चक्र में पड़े हुए संसार चक्र में जन्म मरण इन देवताओं को भी जन्म मरण छूटता नहीं देवता कुछ तक अपने सुख स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे और उसके बाद का पुण्य छील हो गया फिर मृत्यु लोक में आ गए फिर शुभ कर्म करो ये करो ये करो वो करो और उसके बाद में कदाचित स्वर्ग फिर प्राप्त हो गया तो फिर सुख भोग लो और फिर मृत्यु शरीर में आ जाओ उसमें मानवीय शरीर फिर प्राप्त हो जाए ये चक्र चलता ही रहता है और सुख दुख भी होता रहता है देखे तो अभी देखे ही देवताओं को अभी तक जो है उनक्षा रावण जी को बड़ा परेशान करता रहा तो देवता हाहाकार करते रहे भागे भागी, भागी रहे, बिल्ला रहे, करते रहे बिल्लाते रहे भगवान से प्रार्थना करते रहे माने उनके ऊपर आपत्ति रही कोई देवता निरापत्ति छोड़े कोई उनके ऊपर कोई आपत्ति आती नहीं सदा सदा सुखी नहीं बने नहीं उनके भी आपकी रहती हैं भी देखा हूं सदा और कभी कभी इस प्रकार कहकर सब कामनाएं पूरी हो रही हैं सब भी हो रहे हैं वो भी सब साथ उनके साथ हो रहा इन देवताओं के स्थिति को समझने के लिए बहुत कुछ समझ सकते हैं कि माने कोई अधिक ऊंचे पद के ऊपर सरकारी पद के ऊपर कोई है या धनी व्यक्ति बहुत है तो ये लोगों की स्थिति क्या है इनमें एक और प्रसन्नता की बहुत बातें हैं हर्ष की बातें बहुत हैं तो दूसरी